शिवपुराण रुद्रसहिता था। सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी अब उसका वर्णन करता हूँ सुनो पूर्वकाल की बात है इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को एक लाख बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया फिर एक हजार बार परम पूर्वक चंदन यक्ष कर्जम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेपन किया तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज अमलतास धतूर, कनेर कमाल मालती कर्णिकार कदंब, मौल श्री उत्पल मल्लिका चमेली सतपत्री सिंधुपार ढाक बंधुक पुष्प गुलदुपहारी पुन्नाग नागकेसर केसर नवमल्लिक बेल मोगरा चिविलिक रक्तला कुंद पुष्प, मुचकुंद मोतिया मंदार बिल्लपत्र गुमा मरुवृक मरुआ वृक धूप गठीवन दौना अत्यंत सुंदर आम के पल्लव तुलसी देवजवासा बृहतपत्री कुशांकु नंदावर्त नादरूख अगस्त साल देवदारु कचनार गखेरा दुर्वांकुर कुरंटक करसैला इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणी पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधवत अर्चना की उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अनान्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तमन किया इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच हजार वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया इस प्रकार चित्र को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे इस प्रकार उनके एक सहस्त्र वर्ष और बीत गए तब भृगुनंदन शुक्र को योदृण चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले महेश्वर ने कहा महाभाव भ्रगनंदन तुम तो तपस्या की निधि हो महामुने मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ भार्गव तुम तो अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधे नहीं रह गई है सनत कुमार जी कहते हैं मुन्े शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए उन कमल नयन शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया तब उन्होंने हर्ष पूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, थे फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायत शिव जी की स्तुति करने लगे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यजमान चंद्रमा और सूर्य इन आठों में अधिष्ठित सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति महादेव और ईशान ये अष्टमूर्तियों के नाम है भार्गव ने कहा सूर्य स्वरूप भगवान आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपने इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं जगदीश्वर आपको नमस्कार है घोर अंधकार के लिए चंद्र चंद्रस्वरूप शंकर आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं आप अपनी अमरियात तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको है, आपको प्रणाम आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है सर्पकुल के संतोषदाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं आपको अभिवादन है विश्व के एकमात्र पावनकर्ता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं पावक आपका ही स्वरूप है आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता जगत स्वरूप और पद पद पर, पर शांति प्रदान करने वाले हैं आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय जगत के पवित्र करता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं वे विश्वनाथ जल में करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं इसलिए आपको नमस्कार है आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभावश श्वास लेता है अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात नष्ट हो जाता है इसलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ का भरण पोषण करने वाले हैं सर्वव्यापिन आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है अतः विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए नागभूषण आप स्तवनी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिए आप पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं आत्मस्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूं अष्टमूर्ति आपके इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ मुक्त पुरुषों के बंधों आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणतजनों के संपूर्ण योग योगक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्श स्वरूप हैं आप अपनी अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भरी भांति विस्तृत करते हैं अतः आपको मेरा अभिवादन है भीर तमस्तम नयनस्यामताचराे दीप्यसिवे गगनीताय लोकत्रयदीस्वरस्त तन्मस्ती लोकेतिमतिमहोिभ्यास वेलम कौच गगनेखिल लोकनेद्रावृतमो हिमसो हेय स पूर परत तमस्ते धि सदा गतिर्युपा कस्वां विना भुवन जीवन जीवती विवर्धित प्रभन विवर्धितजनों सतोषिता कुल वै नमस्ते नतावक पावक विस्वक शक्ति ऋतेमृतवता मृत दिव्यकार्यम प्राणीष्यो जगदहो जगदानम पावक प्रतिपम शमदो नमस्ते पानीयूपरमेश जगत्चिरा चिंतुचरित चित्र कौशि नून विश्व पवित्रमल किल्वनाथ पानीयगा नतद तो नोस्मी आकाशूप बहिंतकाश दिखे विश्वत तत्सलास्त स्वं श स्वभा सकोचमेतिस्मतस्ताम भरात्म भरसी भोत्र विश्व को विश्वनाथ बतमस्तमूरी सीनाशय तमो मम चाभूष सव्या परम प्रणतस्त ताूप तव परंपराभिस्तम सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूपरूप निस् परमात्मजनोष्टमूर्तेमूर्तिर्मा भीपम बंधबंधो युक्त खलु विश्वजन नूर्ते एक सुविधा प्रणत प्रणीत सर्वा पर